ハワーって、今の時点で、私たちは、私たちは、私たちの時点で、私たちは、私たちの時点で、私たち म 時点で、私たちの時点で、私たちの時ाで、त たちの時点 य 私たちの時点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私たちの時点で、्たちの時点で、्たちの時点で、私たちの時点で、私たちの ह 点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私ाちの時点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私たちのो点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私たちの時点で、私た म の時点で、私た र の時点で、 करता है उसे तुम प्रशंसा के योग्य धन देकर संपत्ति शाली बनाओ नौमोनुवाकह एकाशी तितम सुक्तम भावार्थ इंद्र अपने दक्षिण हाथ से श्रेष्ठ धन हमें देता है राजा प्रजा के लिए उपयोगी पदार्थों का संग्रह करे भावार्थ इंद्र के पास रक्षा के बहुत से साधन हैं वह अनेक कार्यकर्ता बहुत देता बहुत धनी तथा बहुत साधनों वाला है राजा के पास साधन तथा धन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भावार्थ जब इंद्र किसी को दान करना चाहता है तब देव अथमा मानव उसे रोक नहीं सकते जिस प्रकार भयंकर सांड को कोई रोक नहीं सकत もう1つはね भावार्थ इंद्र इस्तोता धन में किसी से कम नहीं रहता जो मानव राज शक्ति बढ़ाता है उसका अतुल ऐश्वर्य बढ़ता है भावार्थ इंद्र इस्तोताओं पर प्रसन्न होकर उनके इस्तोत्र गान तथा साम को गाता यवन श्रमण करता है तथा उन्हें धन प्रदान करता है भावार्थ इंद्र दोनों हाथों से धन देता है जो कोई उ तथा अपने अदानी शत्रु का धन छीनकर ले जाता है। शत्रु बात से धन नहीं छोड़ते, उनसे बल पूर्वक ही धन लेना चाहिए। भावार्थ मेधावियों की स्तुति होने पर इंद्र आता है तथा धन देता है भावार्थ इंद्र का ऐश्वर्य स्तोताओं के पास खुद आकर उनकी प्रशंसा करता है इति खस्तास्तके पञ्चमो ध्यायः अथ खस्तास्तके खस्तो ध्यायः द्वयशीतितम् सुक्तम् भावार्थ इंद्र दूर हो अथमा पास हो どうしても、そんなことはないです。そんなことはないです。そんなことはないです。そんなことはないで त そんなことはないです。そんなことはないा द ा होना चाहिए भावार्थ भोजन इंद्र का उत्साह बढ़ाने में समर्थ होता तथा उसके हृदय में शांति भी उत्पन्न करता है। भोजन में उत्साह वर्धक एवं हृदय में सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति होनी चाहिए। भावार्थ इंद्र ने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है। अब वह अशत्रु बन गया है। वह स्तुति के लिए द्व アンダーオニーシャトゥーカーナーシカーネカープレイアトゥーカー भावार्थ दूध में पका हुआ सोम ही इंद्र का अन्न है इंद्र को गोदूध प्रिय है भावार्थ इंद्र गाय के दूध से मिलाए सोमरस को पीता तथा उससे त्रिप्त होता है गाय के दूध में सोमरस मिलाकर पीने से त्रिप्ति एवं आनंद मिलता है भावार्थ इंद्र के निमित्त चम्म से तथा पात्रों में सोम भरा रहता है इसका अधिकार भावार्थ जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है उसी तरह सोम के कलशों में सोम की शोभा होती है इंद्र उसे प्यार से पीता है भावार्थ शेन स्वर्ग से सोम ले आया तथा ऋतुजों ने उसे इंद्र की सेवा में अर्पित किया त्रयशीतितम सुक्तम भावार्थ वरुण मित्र अर्यमा आदि देव सदैव ही हमारी मदद करें औ हम उनके संरक्षण की इच्छा करते हैं, भावार्थ हे देवों, तुम हमें प्रत्येक संकट से पार ले जाओ और तुम्हारे आशीर्वाद से हमें सुंदर पदार्थ एवं प्रशंसा के योग्य धन प्राप्त हो, भावार्थ हे देवों, हम घर में रहते हुए और मार्ग में जाते हुए अपनी उन्नत के लिए तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः हे देवो तुम धनादि देकर हमें समृद्ध संपन्न बनाओ, भावार्थ सभी देवों की कृपा से हम उन्नति को प्राप्त हों और अपने संबंधियों के बीच में हम सर्वोपरि हों, भावार्थ ये सभी देव अदितिमाता के पुत्र होने के कारण परस्पर समान हैं तथा इनमें परस्पर भाई की भांति प्रीति है, ये सभी देव इंद्र को प्रधान मानते हैं। तथा सभी तेजस्वी हैं, चतुर शीतम सुकम्, भावार्थ, यह अग्निमानमों में गारहपत्ते, आवहनीय, पतिपत्नी, पितापुत्र, भौतिक तथा जाटर, इन रूपों में रहता है, यह दूर दर्शी, बुद्धिमान मित्र की भांति, लोगों का हित करने वाला, अत्यंत पूज्य और हर प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्ति का कारण है। ऐसे इस अग्नि की पूजा प्रत्येक को करनी चाहिए। भावार्थ हे अग्नि, तुम दानी मानवों की रक्षा करते हो तथा उनकी संतानों की भी रक्षा करते हो। तुम अंगों में रस का संचार करते हो और इस प्रकार शरीर के बल को गिरने नहीं देते। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण तुम बहुत महान हो। तथा मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए तुम्हारी इस्तुति मैं किस प्रकार करूँ वह मार्ग तुम मुझे बताओ भावार्थ हे अग्नि तुम किस तरह की इस्तुति से प्रसन्न होते हो हम किस प्रकार मन लगाकर इस्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर सब प्रजाओं को उत्तम उत्तम ग्रह प्रदान करो तथा धन धान्य से युक्त करो भावार्थ हे अग्� मानों आयश्वर्य प्राप्त के लिए तुझे अपने अपने घरों में प्रदीप्त करते हैं यह भी सत्य है परन्तु तू किस प्रकार के मानों पर प्रसन्न होता है और किस प्रकार के मानों की बुद्धियों को तू त्रिप्त करता है यह हमें ज्ञात नहीं अतह हमें बता ताकि हम उसी प्रकार से तुझे प्रसंद करें भावार्थ कल्यार करने वाले सत्पुर्शों को अपनी साथ सदैव रखना चाहिए क्योंकि वे सदैव कल्यार का ही मार्ग बताते हैं उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जो चलता है और वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता, बल्कि शत्रुओं को सदैव नष्ट करता रहता है, तथा ईश्वरियों से संपन्न होकर अपनी संतानों के साथ बढ़ता रहता है। पंचाशी पितम् सुकतम् भावार्थ हे अष्टदेवों मीठे सोमरस का पान करने के लिए मेरी इस दिनति को सुनो तथा हमारे पास आओ, अर्थात् हे अष्विनों इस मीठ तुम उनकी पुकार सुनकर आओ, भावार्थ, हे देवों, मधुर सोम रस को पीने के लिए तुम दानी के घर जाओ तथा उसे उत्तम घर एवं ऐश्वर्य प्रदान करो, भावार्थ, हे अष्चिदेवों, मीठे सोम रस को पीने के लिए मेरे वचनों को प्रेम से सुनो। しかし、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点はこの時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 भावार्थ जिस मनुष्य को ये अष्टदेव धन देना चाहते हैं उसे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करते हैं श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा वह धन भी प्राप्त कर लेता है भावार्थ विष्णू पूर्व सर्वज्ञपत परमात्मा की उपासना करने वाले के प्रार्थ श्रेष्ठ रहते हैं तथा उस उपासक को हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार ये अष्टदेव सभी प्राणियों का प्यार से पालन करते हैं। भावार्थ रित अर्थात् नैतिक नियम संसार में सर्वत्र है। इसी नैतिक नियम के कारण तेजस्वी सूर्य सायंकाल के समय अस्त होता है। इस रित का विस्तार सबौर है। इस रित के प्रतिकूल चलने वा� फिर सामान्य मानों की तो बात ही क्या सप्ताशी तितम सुक्तम भावार्थ हे देवों जिस प्रकार बार बार पानी निकालने पर भी कुआ पानी से भरा ही रहता है उसी प्रकार तुम्हारा स्तोत्र बार बार गाए जाने पर भी तेज से भरा ही रहता है देवों की स्तुति गाने से तेज बढ़ता ही है भावार्थ हे देवों तुम हमारे घर � हम तुम्हारा सत्कार करते हैं, जो तुम्हारा सत्कार करता हो, उसी के घर आओ, भावार्थ ये दोनों देव शत्रुओं का नाश करने वाले तथा सत पुरुषों के पालक और सत्य की रक्षा करने वाले हैं, भावार्थ दिवानों का स्वभाव ही यह होता है कि वे सदैव कार्यों को परमार्थ की प्रवृत्ति से करते हैं, वे सब भोगों का �